उसकी बुद्धि में परमात्मा छाया रहे मन में परमात्मा छाया रहे उसकी इंद्रियों में परमात्मा छाया रहे उसके व्यवहार में परमात्मा छाया रहे उसी परमात्मा के साथ ही व्यवहारिक जीवन ये बुझिए रूप है और यही दोनों जो है ये है जो परमार्थ को जानने वाले हैं यही दो कामना करते हैं चाहे हम समाधि में रहें सदा परमात्मा भाव में आनंदमग रहे और चाहे व्यवहार में आवे तो परमात्मा ये हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा हमारा छाया रहे और परमात्मा भाव से क्षण क्षण परमात्मा भाव से हम भावित रहे एक क्षण भी उसे नहीं और परमात्मा भाव परमात्मा के आनंद में मग्न रहे परमात्मा के आनंद के मारे परमात्मा के प्रेम में परिपूर्ण रहे परमात्मा के प्रेम से और उनके साथ परमात्मा के साथ में जितने भी दैवी गुण है दिव्य गुण है वो सब व्यक्ति के में रहे सहनशीलता है उदारता है क्षमा है तप है इंद्रिय निग्रह है ये सबके सब नाना प्रकार के जितने भी धर्म है या गुण हैं, वो सबके सब उसके व्यवहारिक जीवन में आए और भरपूर बने रहे सब ये दूसरा रूप जीवन का है तो इसलिए कहते हैं कि बिन सी राम फिर भल नाही और सीता राम संग कहते है भगवान राम जी के साथ में वन में अगर हम बात करते हैं तो कोटी हमर पुरुष सुपासु तो यहाँ तो इतना सुख है कि कोट अमरपुर के समान सुपास पृथ्वी के ऊपर क्या सुख होगा यहाँ से हजारों गुना सुख जो वो हो सुरपुर में है मैंने जहाँ पर की देवताओं का पास है मैंने स्वर्ग लोग है वहाँ पर अब वो एक स्वर्ग लोग जो है वो कई लोगों के ऊपर है मैंने मनुष्य से अधिक सौ गुना गंधर्वों का सुख गंधर्वों से पितरों का सौ गुना सुख पितरों से भी ज्यादा अजानक का सौ गुना सुख और अजानक से फिर कर्मदेवों का सौ गुना सुख तो उसके बाद में फिर जो नित्य देवता है उनका उससे भी सौ गुना सुख अब देखो सौ गुना सौ गुना करो तो हजारों गुना तो सौ इकाई सुख है मनुष्य पृथ्वी के दुख के ऊपर कितना ही है और फिर उस सुख के बाद में भी कहते हैं वो सुख भी उससे कोटिया मर करो मन भी कोटियों गुना करो तब आनंद परमात्मा का तो परमात्मा के आनंद की तो कोई सीमा नहीं वर्णन करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि देखो भाई वो हो स्वर्ग से भी ज्यादा सुख वाला है मैंने स्वर्ग से भी पूछा फिर क्या है परमात्मा ही है परमात्मा की प्राप्ति करना है मुक्ति प्राप्त होना है तो मैंने गोस्वामी जी ने यहाँ पर देखो संकेत स्पष्ट संकेत कर दिया कि ये जो है भगवान के पास परमात्मा के पास रहना स्वर्ग से भी उच्च स्थिति है। तो कहते हैं हमारे है पूरे सदस्य पासु और परिहर लखन राम बेही और जेही घर भाव भाव विदि देखने एक बार विचार करो कितनी सुंदर चौपाइया इस प्रकार के उस स्थिति का पालन करने के लिए करते है की परिहर राम लखन बैले ही जो भगवान राम को छोड़े सीता जी को छोड़कर के लक्ष्मण जी को छोड़कर के उनको मन में छोड़ जाए और अपने आप उसको घर याद आवे और घर की आसक्तियां याद आवे और जे ही घर भाव जिसे अपना घर अच्छा लगे है? तो कहते बाते ही तो कहते विधाता उसकी विपरीत है माने विधाता उसको जो है उसके पापों का फल देना चाहता है इसलिए उसके अपना घर याद रहा है और उसमें वो लिप्त होने जा रहा है विधाता काम कब होता है आगे जी ये सभी आ जाएगी सब हैं, विधाता अनुकूल है जब हमारे कुण्यों का फल देता है और सुख देता है तब विधाता अनुकूल है और जब हमारे पापों का फल देने लगता है और हमें दुख देता है तो समझोगे विधाता प्रतिकूल तो है लेकिन विधाता अपने आप से अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है वो तो हमारी कर्मानुसार ही कभी अनुकूल लगता, लगता है कभी प्रतिकूल लगता है अनुकूलता इसमें है कि जितने ही हम परमात्मा के निकट हैं, उतने ही विधाता अनुकूल है और जितने ही परमात्मा को भूल गए उसे विमुख होकर संसार में पड़ गए विशेषकों में पड़ गए परिवार घर सबकी आसक्तियों में पड़ गए बस उतनी ज्यादा अनुभगति हमारी हो गई दुख उतनी ज्यादा बढ़ तो यह तो है कि परिहर राम लखन वय देही घर भाव माम विधि दे और तान देव हो जब सब ही दयु के माने विधाते ही है जब विधाता दाहिने हो तब क्या हो? होम विधाता तो ये हो कि लोगों को घर और अच्छी लगी देश अच्छे लगने लगा काम क्रोध अच्छे लगने लगे तो समझो ये विधाता बाय और जब विधाता अनुकूल है तो दाहिन देव हो जब सब जब हम सबका विधाता दाहिने हो मैंने अनुकूल हो तो राम सभी में बस ये बनता तो बस फिर ये ऐसा मिल जाए की में यहाँ पर भगवान श्री राम के पास हम सब दो ये निधाता की है क्योंकि यहाँ सब प्रकार का आनंद ही आनंद है भगवान श्री राम जी तो साक्षात है उनका आनंद है और सब वहाँ कामदगिरी बन ये वो सब सुंदर है अनुकूल है त्रिविर वायु सुंदर चल रही है सब प्रकार के आनंद ही आनंद वहाँ पर है बन लेकिन सब बन सुख सब प्रकार के ठीक है मंदा मन, कि निम्जन ते काला और सोचते है अगर हम यहाँ रहते हैं तो तीनों काल बार तीन बार सवेरे दोपहर शाम तीनों बार मंदाकिनी में खूब स्नान करेंगे और राम दरस मुद्द मंगलमाला और भगवान श्री राम जी के दर्शन प्राप्त होंगे वो भगवान श्री राम जी के दर्शन तो दोनों प्रकार से कल्याणकारी है मुद भी देने वाले हैं और मंगलकारी भी है मंगल माला कि माने जब रोज बार बार भगवान जी के दर्शन करेंगे तो जैसे की माला बन गई एक के बाद एक एक के बाद एक ए एक के बाद बार बार भगवान श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं तो बस उसके साथ मूत और मंगल की माला बढ़ती चली जा रही हर बार आनंद है हर बार मंगल है हर बार आनंद है हर बार मंगल है ये सब बार बार बता चला जाता है उसका एक क्रम इस प्रकार चला जा रहा है माला की तरह से तो कहते हैं अटन रामगिरी बन तापस और भगवान श्री राम रामगिरी रामगिर बन कामत वो और राम वन जिसमे कि सब बात कर रहे हैं वो और तापस थल और बीच बीच में जहाँ तपस्वी लोग बस रहे हैं वहाँ वहाँ अटन अटन के माने पर्यटन देखो पर्यटन शब्द तो, तो जानते हैं परी लगा तो पूरा शब्द हो गया पर्यटन परी हटा तो दिया अटन शब्द तो प्रयोग कर लिया, माने घूमना इनमें सब में कभी अंबन में घूम रहे हैं कभी घूम रहे हैं, कहीं वहाँ तपस्वी लोग बात कर रहे हैं उनके उनके निकट पहुंचते हैं उनसे सत्संग प्राप्त होता है तो ये सब आनंद की बात है यदि ये सब आनंद वहाँ से प्राप्त होगा तो अटन रामगिर बन तापस थल अतन अमीय और खाने को कितना सुंदर यहाँ पे सब कहते हैं कि असन मान खाद्य पदार्थ जो वो सब हैं अमीर सम अमृत के समान सब यहाँ के फल प्राप्त हैं कंध मूल फल सब अमृत जैसे हैं बस इनको खाओ और उस आनंद में रहो ये सब चाहते है भगवान का भजन करें भगवान के दर्शन करें सब जगह यहाँ पे विचरण करें काम कामद और बन में ये सब इच्छाएं सब लोगों की है और वो कहते हैं की देखो सुख समेत सम्भव दुई सात के मान सात सात दो बारो किता हुआ चौदह है, तो कहते हैं चौदह वर्ष कहते हैं हम यहाँ चौदह समर्थन बस, चौदह वर्ष हम यहाँ पर अगर हम किसी प्रकार से पास करें भगवान राम यही बने रहे और उनके साथ हम भी चौदह वर्ष यहीं बने रहे तो सुख समय तो चौदह वर्ष बड़े आनंद में बीतेंगे कहते पल समय हो ही नजनी यही जाता तो कहते हैं वो चौदह वर्ष भी पल के समान बीत जायेंगे हमारे लिए और जाते हुए पता भी नहीं लगेंगे चौदह वर्ष कभी बीते अब देखो कहने का तात्पर्य दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कोई भी कि जब संसारी जीवन होता है और नाना प्रकार के भय संकट दुखारी होते हैं तो जीवन काटे नहीं करता तो कहते हैं एक एक दिन नहीं काटे करता है और जब परमार्थ इस प्रकार से हो परमात्मा का ज्ञान हो भक्ति प्राप्त हो उस आनंद में मग्न कोई व्यक्ति हो तो उसका जीवन व्यतीत होते पता नहीं लगता कैसे इतने समय दिन कैसे निकल गए इतने वर्ष कैसे बीत गए जाती देर नहीं लगती इस प्रकार से आनंद का समय बीतते देर नहीं लगती बरसों वर्षों के दिन जो आनंद में हुए तो क्षण मात्र में व्यतीत हो जाते हैं दुख के लिए एक एक क्षण काल के समान हो जाता है कल्प के समान व्यतीत होता है थोड़ा व्यतीत होना मुश्किल हो जाता है सुखों में तो कहते हैं दुखों से छुटकारा पा करके आनंद में जीवन जीने के लिए बस यही है कि भौतिकता का जीवन छोड़ करके पारात्मिक जीवन को पकड़ें उसी में बास करें उसी में आनंद प्राप्त करेंगे तो कहते हैं यही सुख जोग रन लोग सब कहां ही कहा सुभाग सब खूब मनोरथ तो खूब करते हैं मन में कैसा हो जाता कितना अच्छा इतना हो जाता तो फिर बाद में कहते अरे भाई कहाँ हमारा इतना भाग ऐसे पुण्य हमने कहा किए हैं कि जो चौदह वर्ष भगवान के साम सात मन में हम बने रहे और इस आनंद को प्राप्त करेंगे लगता होगा नहीं ये ये संभव दिखाई नहीं देता ऐसे हमारे भाग्य नहीं है यही सुख जोग मान्य जो सुख जो हम कल्पना कर रहे हैं इस सुख के योग की हम नहीं है लोग सब, सब ही सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कहते अरे तो मनोरथ तो बहुत करते चौदह वर्ष यही बने रहे भगवान राम कितना कहा लोगों को यहाँ बने रहेंगे तो सहज समाज दो गोस्वामी कहते कहने का तात्पर्य है कि इन सब लोगों की भक्ति देखो कैसा है भगवान राम के प्रति प्रेम कैसा है राम चरण अनुराग भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम कितना है उसको देखो ये सब ये सहज स्वभा माने स्वाभाविक प्रेम है सबके परमात्मा में स्वाभाविक प्रेम से मगने हैं और इस प्रकार से इच्छाएं करते हैं रामचरण अनुरा इस प्रकार से ये चार दिन जो विदित हो गए उनकी उनका वर्णन इस प्रकार से हो गया कि चार दिन लोग सब इस प्रकार ऐसी रहे वहाँ पर कैसे घूमते रहे कैसे उनको फल फूल खाते रहे भगवान के दर्शन करते रहे मंदाकिनि में स्नान करते रहे ऋषियों मुनियों के आश्रम में जा करके सत्म उनके दर्शन प्राप्त करते रहे ये सब आनंद को प्राप्त होता रहा अब यहाँ सब वातावरण में आप देखेंगे कि कहीं भी कोई लौकिक क्लेश की, की, की, की कोई बात नहीं है न यहाँ कहीं किसी को राग राजदेश है न कहीं किसी को भय है न कहीं किसी प्रकार की चिंता है न कहीं उद्वेग है न झगड़ा साथ है न कहीं इस प्रकार के जितने भी मानसिक विकार हैं उनका कहीं यहाँ उल्लेख नहीं है वो सब कोई भी नहीं है परमात्मा ये जब साथ जाकर के सब समित हो जाते हैं सब निगेट हो जाते हैं इनको दर्श समाप्त हो गए खत्म हो गए अभी यहाँ वो सब नहीं रहेंगे मैंने ऐसा भी नहीं कहेंगे कि अरे भाई वो तो जब संसार में रहो तो यहाँ मतलब तो लोग बात के हैं कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण मन में उद्वेग पैदा होगा वो तो हो ही नहीं सकता कि हम रहें शरीर धारण करके संसार में रहें और परेशानी हमको न उठानी पड़ेगी तो उठानी पड़ेगी पड़ेगी ये तो संसारी लोगों का अनुभव है वे अपने अनुभव से ठीक ही है कहते हैं लेकिन जो ऋषि मुनि शास्त्रज्ञ तुलसीदास जैसे परमात्मा का जब वर्णन करते हैं कहते हैं कि नहीं ऐसा भी है यदि कोई व्यक्ति परमात्मा भाव में पहुंच जाए परमात्मा का आनंद प्राप्त होने लगे आत्मा परमात्मा परमात्मानंद की प्राप्ति हो तो उसका यह स्थिति है कृष्ण वहां नहीं रह जाते हैं सबसे भी प्राग विषादी से रहित होकर के काम आदि विकारों से रहित होकर के भी निश्चय ही जीवन किया जा सकता है संभव नहीं है कोई कभी सब असंभव हो ही नहीं सकता अरे साहब ये तो लिखने वालों की पूरी कल्पना कोई कोई ऐसे बोलते हैं लिखने को चाहिए कर्म तुम्हारी है क्या तो थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े थो तो संभव ये हाँ ये बात है झूठ बुक बातें लिखने थोड़े बनेगा उपन्यास उपन्यास भले ही बन जाए ये हमारे साथ ही है इसमें झूठी मूठी बातें नहीं सत्य बात ये इस प्रकार की भी स्थिति प्राप्त होती है अब आगे के कार्यक्रम का प्रारंभ होता है देखते हैं सभाएं होना प्रारम्भ होती है उसका वर्णन कराता है क्या मनुष्य के किसी हाथ में मनुष्य के मनुष्य कर सकता है। तो ठीक आप कहते हैं मनुष्य शास्त्रीय की रचना नहीं कर सकता लेकिन है सत्य नहीं होगा असत्य होगा असत्य होगा जरूर मनुष्य कर लिखेगा तो असत्य होगा कुछ नहीं होगा बात बात सही कहते हैं लेकिन जब वो मनुष्य परमात्मा स्वरूप तो तो तो तो तो लेकिन लेकिन भी तो है लेकिन यदि मनुष्य परमात्मा स्वरूप हो तो जाए मनुष्य मनुष्य ही न रह जाए परमात्मा हो जाए मनुष्य तो रहेगा बाकी सब हाँ ऐसे ही लोग शास्त्र रचना करते हैं जब वो पृथ्वी में नहीं रहते हैं वो दिव्य लोग में वास करते हैं तो शास्त्र रचना तभी करते हैं और शास्त्र रचना न हो तो अन्य लोगों को मार्गदर्शन कैसे हो अन्य लोगों तो उन लोगों को जो उस परमात्मा को प्राप्त करके उसी में स्थित हो जाए और फिर उसके बाद में न बोल सके न कुछ लिख सके न व्यवहार कर सके तो फिर उसके बाद में फिर वो जो तो कुछ उन्हें प्राप्त हो गया सब प्राप्त हो गया अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शन कौन देगा इसलिए वे उस स्थिति में रहते हुए भी एक सामर्थ में किस प्रकार की भी आती है वो सर्वसामर्थ्यमान हो जाते हैं तो उनको वो दुर्बल नहीं हो जाते ऐसा नहीं है कि मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करके असमर्थ हो गया अब कुछ नहीं कर सकता अपंग हो गया रोगी हो गया क्षेर हो गया अस्तित्वहीन हो गया ऐसा नहीं वो फिर परमात्मा को प्राप्त करके शक्तिशाली बनता है महान बनता है दिव्य बनता है अनेक दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण बनता है और तो वो ऐसे कार्य करता है जो तो मनुष्य नहीं कर सकता कहीं भी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है उस प्रकार के फिर कार्य करने की क्षमता उसमें आती है ये अपने मन से व्यक्ति को नहीं समझ में आता सत्संग से धीरे धीरे करके और शास्त्रों का अवलोकन करने से धीरे धीरे करके तब पता चलता है कि संभावनाएं क्या क्या है मनुष्य जीवन केवल शरीर मात्र नहीं है और शरीर संसार के तो भोगने मात्र के लिए नहीं है मनुष्य में क्या क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां उसके अंदर है तो वो तो वो धीरे धीरे व्यक्ति को पता चलेगा नहीं तो पता नहीं चलता अपने आप से दुर्बल व्यक्ति नहीं जान सकते तो आगे की कथा इस प्रकार से यही विदिश मनोरथ करही जन स प्रेम सुनत मन हरि सीयमा ते समय पठाई दास देख सुअवसयाई सवकाश सुन सबसियसु आयव जनक राजनवासु कौसिल सा दर्शन मानी आसन दिए समय समयानी क्षेत्र शने सक धोरा देख सुनि कुलश से कठोरा उलक शिथिल तन बारी लगी सब सोचन सब श्री राम प्रीत किसी मूरत जन करुणा बहु की विसूरतीनियधा दे कर सब कर दूती कराल उ मानस सक्रत मराल श्या पर रामचंद्र की जय पवन शु हनुमान की जय भाई तो सब संतन की जय यही भी जो सक मनोरथ कर तो कहते हैं इस प्रकार से ये सब लोग मनोरथ करते हैं। मनोरथ करते कामना सबकी इच्छा इस प्रकार की है अब देखिये मनोरथ जो है वो हो दो प्रकार के हैं। एक लौकिक मनोरथ है एक पारमार्थिक मनोरथ है लौकिक मनोरथ का वर्णन गीता में भगवान कहते हैं कि ध्याते विषयान प्रसा संग लौकिक मनोरथ है और ऐसा मनोरथ है जो व्यक्ति को नीचे की तरफ ले जाता है विषयों का जो व्यक्ति स्मरण करता है संघर्ष जाएते उन विषयों में आसक्ति हो जाती है संगा संजायते काम उन विषय भोगों को भोगने की इच्छा होती है काम आद क्रोध भी जाए उसके बाद क्रोध आदि आ जाते हैं अक्रोध के बाद फिर बुद्धि में सम्भव होता है बुद्धि ग्रष्ट हो जाती है व्यक्ति विनष्ट हो जाता है एक तो मनोरथ इस प्रकार का है जो मनोरथ व्यक्ति को वहाँ से लेकर के संसारी जीवन में विषयी जीवन में उसको डाल देता है और वहाँ वो नाना प्रकार के दुख क्लेशों से पीड़ित होने लगता है एक मनोरथ है और दूसरा इसके विपरीत मनोरथ है वो मनोरथ है परमात्मा की प्राप्त करने की परमात्मा को जानने की मुक्त होने की परमात्मा को प्राप्त करने की परमात्मा आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा में बात करने की इस प्रकार की ज उसके मन में मनोरथ आते हैं जैसे कि ये लोग मनोवरत करते हैं इतना अच्छा हो कि सदा हम भगवान से भावित रहें सदा ही भगवान के पास ही हमारा पास हो हमारे हृदय में परमात्मा के समस्त दर्शन होते रहें, हम व्यवहार में जब जीवन जिये तो हमारे समय पर सदा सदा साथ परमात्मा की पिरुणे सद्थ पिरुणे सद्थ सद्थ ही हो परमात्मा के जितने भी सदगुण है वो शब्द में आ जाए इस प्रकार का मनोरथ कोई करता जी दूसरे प्रकार का मनोरथ ये मनोरथ व्यक्ति को कल्याणकारी है इस प्रकार और वो परमाण जो विषयों का मनोरथ है वो व्यक्ति को अधोगति में ले जाने वाला है तो इसे बताते हैं ऐसा मनोरथ होना चाहिए जैसे जो करते यही यही सक्र मनोरथ कर ही ये सब सब लोग वहाँ जितने पास करने वाले हैं ऐसा मनोरथ कर रहे हैं वचन सप्रेम सुनत मन हर ही और फिर वो ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक सबके सब भचन सब बोलते है और ऐसे बोलते है सुनत मन हर उनके वचनों को सुन कर मन मन का ही हरण हो जाता है तो आप देखो जब बात करते हैं दो लोग तो कभी कभी जब प्रिय व्यक्ति बोलता है और मधुरता के साथ बोलता है आदर सत्कार के साथ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति सुनना चाहता है और सोचता और बोले और बात करें और बात करें और जब घटस कोई बात करने लगे घटता की बातें करने लगे तो उसको बात सुन करके व्यक्ति का कर मन खिन्न होता है सोचा है बात खत्म हो न सुनना पड़े इस प्रकार की तो अच्छा है तो संसारी व्यक्तियों की बातें जब होती है रागते से भरी बातें होती है तब तो वो व्यक्ति सुनने को प्रिय नहीं लगती है और कोई सुनना नहीं चाहता उनको लेकिन जब परमात्मा की बात होती है, जो व्यक्ति परमात्मा भाव में सिद्ध है परमानंद में मग्न है वो जब व्यक्ति परमात्मा के भाव से भावित होकर के बोलेगा तो उदारता की बातें क्षमा की बातें करुणा की बातें सहनशीलता की बातें सरलता की बातें इसी प्रकार की बातें करेगा उन सब में मृदा होगी तो कहते हैं ये सब के सब वचन सब प्रेम ये बड़े प्रेम के साथ सबके सब वजन सब बोलते हैं क्योंकि ये समय ये सब परमात्मा में ही बात कर रहे हैं भगवान के निकट बात कर रहे हैं उन्हीं का प्रभाव इनके चित्त के ऊपर छाया हुआ है तो उनकी बातों को सुनकर के सुनत मन आ रहे दूसरे लोग जो उनकी बातों को सुनते हैं, उनको है उनको बड़ा लगता है बड़ा अच्छा लगता है आनंद आता है यहाँ तक ये बात हो गयी अब कहते हैं सी मात समय पठायी और दासी देखो अवसर आई अब देखो एक तरफ तो अयोध्या वासियों का समाज ठहरा हुआ है दूसरी ओर जो समाज आ गया जनकपुर वासियों को उन्होंने विपक्षियों के नीचे जहां तहा उन्होंने ठहरने की व्यवस्था वहां कर ली है तो जहां जनकपुर का समाज था वहां जनक जी हैं, और वहां उनकी रानी सुनैना जी भी हैं। सुनैना जी ने क्या किया कि अब जो है उन्होंने एक दिन का भेजा और जाकर के कहा कि कौशिक्या मां के पास जाकर के गाओ पता लगा हुआ सीए मात थी समय बठाई सी मात के मैंने सुनैना जी ने उन्होंने दासी को भेजा तो दासी देख स आई ही दासियाँ सवसर देख करके आई कहा गई जहाँ पर अयोध्या की दानिया जहां बात कर रही थी ठहरी हुई थी वहाँ जाकर गयी और सोवसर देख करके कि मैंने उस समय उस समय कोई खाना भी नहीं खा रही है उस समय विश्राम भी नहीं कर रही हैं भगवान श्री राम के पास भी नहीं गयी है मैंने ये समय छुट्टी बैठी हुई खाली बैठी हुई सबसे निवृत्त होकर के कोई काम में व्यस्त नहीं है किसी प्रकार का उस समय देखा कि अब अच्छा अवसर है तो अवसर देख करके फिर वो जाती हैं अब देखो ये भी अपनी व्यवस्था है टिकेट इस प्रकार का है कि रहन सहन में कैसे लोग बाढ़ व्यवहार करते हैं कैसे और करना चाहिए ये सब बताते हैं देखो तो जब उनके पास देख करके आते है की समय है तब साहु का ससुन सबसे तब उन्होंने दूध की दासियाँ दी उन्होंने बताया करके सावकाश सावकाश इस समय उनको फुर्स है आ, सब सासु सीता जी की इतनी सासें हैं वो इस समय सब फुर्सत में है कोई उनकी ग्रस्तता किसी प्रकार के नहीं कहीं न सो रही है न विश्राम कर, कर रही है न खा रही है न कोई कार्य कर रहे फुर्सत है तो आये उनक राजु तो जब उन्होंने इस तो राजा जनक की जितनी भी सुनैना और अन्यदिदानियाँ थी वे सब सर्व उनके पास कौशल्या जी के और अयोध्या की जो रानियां थी उनके पास हो गई अब देखो जाने में भी अपनी प्रथा इस प्रकार की है कि जो अब वो जनकपुर के जितने लोग जो है वो हो सीता जी के पक्ष के हैं और अयोध्या के जो लोग आए हुए भगवान राम के पक्ष के हैं तो अब सीता जी के पक्ष के सुनायक त्याग स्त्रियाँ कौशल्या जी का आदर रखते हुए उनको अपने पास बुलाती नहीं है बल्कि उनके पास स्वयं चाहती है और जाकर क्यों उनसे मिलती है ये उनके उनका मान सम्मान रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो हो उसका पालन किया जा रहा है अब ये पूछे कि क्यों सुनेना जी उनके पास नहीं क्यों नहीं कौशल्या जी उनके पास क्यों नहीं आई तो उसको देखो विचार करो कि किस क्या कारण उसका है तो सब जाते हैं वहां पर कौशल्या और जब वो सब वहां पर पहुंची तो कौशल्या जी ने उनका सबका आदर किया बड़े आदर के साथ उनका सम्मान किया सम्मान करने के मैने आइए आइए आइए हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कई दिन हो गए आपसे मिले नहीं हम चाहते थे आपके साथ कुछ तो बातचीत हो बैठे आपके पास हम तो वैसे चाहते थे आप आ गए तो बहुत अच्छा किया ऐसे करके उनका जो है उनका सम्मान किया और मैंने ये सूचित किया कि उनका आगमन उन्हें अच्छा लगा इस बात की सूचना आपने साधन के साथ उन्होंने स्वीकार की और आसन दिए समय समानी और कौशल्या जी ने उनके बैठने के लिए आसन दिया लेकिन आसन कैसा दिया कहते हैं आसन दिए समय सम अरे जैसा समय है जैसा देश काल है वैसे ही उनको आसन भी दिया अब यहाँ तो कोई राजभवन तो है नहीं कि ऊंची ऊंची आसनियों के ऊपर सुखों के ऊपर बैठने के लिए उनको स्थान दिए जाए अब यहाँ तो पन्न वृक्ष के नीचे बात कर रहे हैं तो वहाँ बिछाने के लिए भी क्या है पत्तों की चटाइया है ऐसी करके चटाइया कुनी इत्याद इत्यादि है वही सबको दे बैठने के लिए भाई बैठो बैठो तो घूम के ऊपर ही आसनी इत्यादि आसन बिछा दिए गए और आकर के वहाँ पर सुने इत्यादि बैठ गये अब आदर के लिए कोई, -कोई वो कहेंगे बहुत अच्छा आसन तो नहीं है उसके ऊपर कैसे बैठे तो उसको अच्छा बनाने के लिए कर दिया कि कौशल्या जी ने वो आसन स्वयं अपने हाथ के लिए बिछा दिया। तो बहुत ब्री आसन हो गए आदर प्राप्त हो गया अब वही चाहे हो भले ही उसके लेकिन जब अपने हाथ बिछा दिए तो वो सम्मान के आसन होकर के अच्छे हो गए बैठ गए फिर उसमें और सीधे है सकल सुख हो अब देखो बताते हैं कि दोनों लोग तरफ से आपस में जैसे जो विवाह हो रहा है शील और स्नेह से भरपूर है सदन समान की तरफ से कौशल्या जी के पक्ष से भी और जी के भी पक्ष से दोनों लोग एक दूसरे का आदर सत्कार कर रहे हैं और ये बात कहने की उस समय ज्यादा आवश्यकता है जिस समय कि यहाँ सब आए हैं तो अब वहाँ पर कई कई भी जो है वो भी उस सभा में विद्यमान है वहां भी साथ में आई है और ये सब जितनी भी लीला हुई है सर के के जी के कारण से हुई है लेकिन उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सब लोग फिर भी सील का स्नेह का उसको जो छोड़ते नहीं हैं। नहीं कोई कहेगा इस समय जब केके ने जब ऐसा किया तो भान भाड़ा किस प्रकार से हम उनके सामने इस प्रकार से हो सकते हैं फिर तो वहां खाड़ बताए कि उनको फिर उन्होंने ठीक नहीं किया व्यक्त करे और उनको इस प्रकार डांटना चाहिए गुड करना चाहिए और उनके हवाइया उड़ा देना चाहिए ऐसा करके नहीं करते। ये सब स्ल स्नेह वहां पर भी स्नेह शील और स्नेह ऐसे गुण हैं, जब अनुकूल स्थितियां हो तब मैं किसी के शील दिखाई दे स्नेह दिखाई दे माने कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कि अपने ही प्रिय लोग हैं अपने परिवार के प्रिय लोग हैं उनके साथ मिलता है और प्रियता उनके साथ में है ही है और उनके साथ में फिर तो उसका स्नेह दिखाई देता है उसके साथ में शील भी दिखाई देता है तो जिसमें शीर और स्नेह में कोई वैचित्र नहीं है हम्म, लेकिन वो तब शीर और स्नेह तो वास्तव में तब है जहां पर ये दिखाई दे कि जहां पर की प्रतिकूलता हो वहां भी व्यक्ति अपने शीर को मेंटेन रख सके स्नेह को वहां भी मेंटेन रख सके प्रेम उन लोगों से भी कर सके जहां पर देखता है कि विरोध दिखाई देता है जहां पर के की आचरण त्यादि की व्यवहार आदि की वहां पर विपरीतता दिखाई दे तो भी स्नेह उसका टूटे नहीं समाप्त न हो तो भी उसका शील भंग न हो नष्ट न हो तो ये कहना चाहिए कि अब उसका शील सील है और उसका स्नेह नहीं है तभी कहते है कि सील तो सील हैं कि की शील स्नेह सकल दोनों स्नेह की रक्षा के गए सब और त्रिवेणी देख सुन खुले से कठोरा कहते हैं देखो उनके ऐसे शील स्नेह को देख करके जिनके की कठोर वज्र के समान जिनके हृदय है वो भी हो जाएंगे देख करके वैसे जिनके वज्र के समान हृदय कठोर हृदय है कहने का तात्पर्य है गो स्वामी जी का कि जिनके वज्र के समान कठोर हृदय है उनमें नस्लील होता है नस्ली होता है ये हृदय की कर्कशता है उसी की सूचना ये है कि उनको न सहन होता है और न वे जो है वो शांति रख सकते हैं न समर्थ भाव रख सकते हैं वे तो बस उग्रभाव उनका जो प्रकट होता है तो ये उग्रता उनकी जो है उनके कठोर वज्र के समान उनका हृदय होने के कारण इस प्रकार से प्रकट होता है लेकिन यदि उसमें प्रेम हो शील हो तब्रभु तो जहाँ कहीं भी होगा सर्वत्र प्रकट होगा शील स्नेकल ध्रो हो रहा और जब ही देख सुन कुल से कठोरा और पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन अब ये देखो प्रेम का वर्णन करते हैं शील स्नेह से भरपूर है इसलिए उसके लक्षण दिखाते हैं कि कैसे उनके अंदर है कहते हैं पुलक शिथिल तन शरीर प्रेम के कारण से पुलकित हो रहा है और शिथिल हो रहा है, है? और बार विलोचन और नेत्रों में प्रेमास प्रेम के कारण उनके नेत्रों में चला गया है इस प्रकार से उनकी स्थिति है और महीन लिखन लगी सब सोचन अब सब बैठी हुई है और बैठ करके सब जो है वो हो अब स्त्रियों का जो स्वभाव इस प्रकार का है स्वामी जी पहले सीता जी के चक्र में भी वर्ण कराए हैं, जब भगवान श्री राम जी को चलने लगे तो सीताजी जो है बड़ी उदास हुई दुखी हुई और भगवान श्री राम जी के सामने बैठ करके साथ चलने बात करने लगी साथ चलने लगी जहाँ कौशल जी के भवन में तो वहाँ पर भी ऐसी वर्णन करते हैं की सीता जी बैठी हुई अपनी पैरों से भूम को खरोच रहे तो अंगूठे से या उंगलियों से जमीन को खरोचना इस बात की सूचना है क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है बहुत उदास है भीतर से उसके मन में कोई इस प्रकार की मैने अपने जो करना चाहता वो कर नहीं पा रहा है ऐसे करके ये भावना जो है उसको व्यक्त करता है इस प्रकार के शारीरिक हाव से दो बातें होती एक हाव होता, होता है एक भाव होता है भाव तो मन में होता है और हाव उस भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रिया होती है तो शारीरिक क्रिया एक प्रकार की है जिसके द्वारा पैरों के द्वारा जमीन को खड़ोते हैं तो इस प्रकार के समय ये कहते है की मई निखने लगी सब सोचन सब सोच में है और वो पृथ्वी को लिखने लगी की मन खड़ो रही पैरों से कर रही तो समस्ती आराम प्रीति प्री, प्री, किसी मूर्त और कहते हैं की सब जो है सब जो है वो भगवान श्री राम जी की और सीता जी की प्रेम की मूर्ति से है मैंने सबके हृदय में भगवान राम का प्रेम है सबके हृदय में सीता जी का प्रेम है और भगवान श्री राम जी और सीता जी के प्रेम की माने ये सब प्रेम की मूर्तियां हैं। माने प्रेम से भरपूर हैं ये सबके सब और जन्म करुणा बहु वेश विस्त और ये सब उनके करुणा जो है वो हो वेश हुए विसूरत की मत दुखी हो रही है करुणा भी जैसे दुखी हो रही हो इस प्रकार से बच्चे इस समय ये सोच में पड़ी हुई है उदास है और ये के मन में सब में करना है दुख है ये सब भाव इनके मन में है यद्यपि इनमें सीर है है लेकिन करना भी है समय सोच भी है जैसी स्थिति है उस हिसाब से ये सब उपस्थित है वहाँ पर बैठी हैं तो सीए मात तो, सी ए मात तो कहा दीदी बुद्धि बाकी अब वो बैठ गई तो अब एक प्रकार से सभा सी बन गई अब उसमें कोई बातचीत प्रारम्भ होनी चाहिए तो बात कहाँ से प्रारम्भ होती है सीता जी की माता सुनैना प्रारंभ करती बात वही चल करके यहाँ तक आई है तो माने वो कुछ अपने भाव प्रकट करने के लिए एक प्रथा यह होती है कि जैसे कि कोई किसी का शरीर समाप्त हो गया तो दूसरे लोग आते हैं मिलते के मिलकर के अपना भी दुख प्रकट करते हैं उनके संबंधियों से जिसका शरीर तो समाप्त हो गया है अपना दुख प्रकट करते हैं आगे से। ऐसे ही अब ये सुने जी इत्यादि है मानो पर महाराज दस के शरीर के न रहने इत्यादि का शिल्ड आदि रानियों के पास आकर के दुख प्रकट करती है तो उस दुख प्रकट करने के लिए जो वो यही प्रारंभ कर दी पूर्ण मैंने इसी प्रकार की पढ़ा जो अपना